सम्वे के, के ब्लौक ब्लौक की एक, एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि संसार में प्रस्तुत मनोज कुमार शिव की दो कविताएं। पहली कविता जिंदगी और जमीन पुश्तैनी जमीन का चार बीघा हिस्सा हरियाणा चार दशक पहले बेचा था भोलू को भोलू ने बिटिया की शादी के खर्च के लिए उस जमीन को बेच डाला कालू को कालू ने गिरवी रखा उसे सेठ तुलसीदास के पास बेटी की पढ़ाई हेतु ब्याज समूल न चुका पाया वो जमीन का हिस्सा उसने गवाया। तुलसीदास ने आधे, आधे दाम, दाम पर, पर दे दिया वही, वही जमीन, जमीन का टुकड़ा सुरेश, सुरेश को सुरेश हरिया का पोता रिया है रिया आज वही जमीन, जमीन पुनः हरिया, हरिया के परिवार के पास आ गई है जमीन वही थी लेकिन मालिक बदल गए जमीन वही थी मालिक जग छोड़कर चले गए साधन मात्र प्रयोग कर उस जमीन के टुकड़े को कितनों ने ही बिता दिया अपना जीवन ना साथ कोई लाया था उसे ना कोई चाह कर भी साथ अपने नहीं ले जा सका समय की बयार बहती रही जमीन अपने मालिक बदलती रही दूसरी कविता दादी की चिंता जीवन के आठ दशक देख चुकी दादी मां के चेहरे पर चिंता के भाव तैर आए हैं देखकर पोते के हाथ में तले भुने मसालेदार मिलावटी चिप्स के पैकेट जिसे देकर गए हैं चिंटू के पापा उनका स्नेह दिखाने चिंटू को मनाने का यह तरीका खा रहा है चिंटू चिप्स खुशी खुशी चरमर चरमर चरमर चरमर दादी जानती है इसमें पोषण नहीं है जरा भी उनके बूढ़े शरीर में अभी भी इतनी जान तो है ही कि लाकर दे दे पोते को पास वाले जंगल से सुस्वादु अंजीर स्वादिष्ट काफल पकी, पकी हुई रसरिया रस से भरे लाल से काले, काले हुए शहतु पोषण तत्वों से भरपूर फेगड़े पेड़ की हर झुकी हुई शाख को अपनी, अपनी लाठी से, से खींचकर निकालकर उनसे फल धोकर उन्हें मिलाकर हल्का सेंधा नमक आहा मजा आ जाए मगर, मगर क्या फायदा इन्हें खाएगा कौन चिंटू को तो यह सब, सब ना पसंद है। है दादी को अपने बचपन की याद आ रही है। और चिंटू, चिंटू के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है अभी, अभी आप सुन रहे, रहे थे मनोज कुमार शिव की दो कविताएं। वाचक स्वर भारती बरी